वेद की प्रणाम तथा तो सुखदेव जी द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाई जा रही अमृत ने भागवत कथा का हम अमृत काम कर रहे ऋचा ऋचा कर वेद भी पढ़ते जा रहे धारण प्रवाह एक के बाद एक और उसके साथ ही हम जीवन के क्षणों का आत्मचिंतन भी कर रहे हैं श्री कृष्ण की कथा अमृत महम है और हमने अब तक जाना कि सनातन धर्म सनातन धर्म हम संप्रदायों की बात नहीं करते हैं सनातन धर्म ईश्वर को घट घट वासी मानता है ये तो संप्रदाय गाते तो हैं, मानते नहीं हैं। हम प्राणी मात्र में एक ब्रह्म का भाव करते हैं और जी मात्र से भेद नहीं करते हैं संप्रदाय और उनके तथा कथित तर्क मठ और ग्रंथ बात तो एक ही परमेश्वर की करते हैं लेकिन वो जी मात्र से भेद करते हम कह सकते हैं कि यह संप्रदाय संभवता मनुष्य की भौतिक व्यवस्था है जैसे घर होता है परिवार होता है मेरे तेरे होते हैं तो संप्रदायों में भी यही सब होता है जबकि इन सब ग्रंथों से जिनसे हम अभी तक पढ़ते हुए वेदों से आ रहे हैं हमारी एक ही पहचान उगरी है कि आत्मा पिता बनाता है ब्रह्म ज्वाला यज्ञ की अग्नि मां है तथा तो संपूर्ण सचराचर हम सबके निर्माण में योगदान देता है पांचों तत्व सभी कुछ लगते हैं हमारी तो कोई क्षुद्र पहचान नहीं हो सकती हमारी कोई निम्न पहचान नहीं हो सकती हम परमेश्वर की सत्ता के अभिन्न हैं उनके स्वरूप है सर्व जाति है सर्वभौम है क्योंकि हमको बनाने वाला परमेश्वर है हम हाँ, नारायण की अनुपम भक्ति है जात और सांप्रदायिकता की संकीर्ण मोरे, जो अपने ऊपर ले रहे हैं वो श्री हरि का अपमान कर रहे हैं भक्ति की बात ही कहा है गुलामी के अंतरालों में ऋषि कुल गुरुकुल के मिलने पर सनातन धर्म की जो सुंदर व्याख्याएं थी ये लुप्त हो गई और विदेशियों की देखा देखी ही यहां पर भी वही कर्मकांड शुरू होने लगे मार्केट में एक दलाल हो तो व्यापार वगैरह हो सकता है तो धार्मिक भी आने लगे जबकि सनातन धर्म में भक्त भग और भगवान के बीच में किसी तीसरे का कोई काम ही नहीं है यहां दलाली प्रकरण नहीं है ये भी हमने अच्छी तरह से जाना है गुरु और शिष्य का संबंध भी बड़ा मधुर होता है ये कसमें कॉल बनाने वाला ये गुलामी की जूठन है दूसरों की नकल है ऋषि के पास जाते थे हम आपको गो धारण करना चाहते हैं आप उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें तो प्रत्येक ऋषि एक ही उत्तर देता था कि नारायण सब में है उन्होंने ही तुझे भी बनाया है ये तो घटगट वासी है क्यों तो मुझे गुरु मानता है ये तेरा भाव है मैं तुझमें भी उसी ब्रह्म को देखूंगा यदि ब्रह्म और चेला दो देखने लगा तो मेरा भी उद्धार नहीं होगा सनातन धर्म में यही मर्यादा रही है यदि हम मंत्र भी देते हैं तो देव गुरु बृहस्पति के निमित्त होकर देते हैं और साथ ही बता देते हैं इंद्रो वीर है चक्षस कि तो तेरा गुरु तेरा आत्मा है तेरे भीतर बैठा है हमने उन्हीं का निमित्त होकर तुझे राह दिखाई है मिलना तुझे उन्हीं से है हमसे नहीं लेकिन दुकानें ग्या वार बिना दलालों के नहीं झेलते तो यहां पर भी चंदा पकड़ आ जाते हैं तलाक जबकि सनातन धर्म में भक्त और भगवान के बीच में ये सब दुर्बंध कभी नहीं आती है ये संप्रदायों की झूठा है इन्हीं की देर है इसे भी हमने विस्तार से जाना कि संत की राह विनम्रता की होती है और जो विनम्र नहीं है वो भक्त भी नहीं है जिसने कहा मैं करता हूं उसने तभी तो कहा जब ईश्वर को की हत्या करती लेकिन तो उसमें यह कैसे आ गया कि मैंने किया है मैं करता हूं तो ये हरी ग्रोही है या भक्त है और जिन्होंने आचरण नहीं धोए हैं उन्होंने ईश्वर कभी नहीं पाया सनातन धर्म ईश्वर की कोरी भक्ति में विश्वास नहीं करता वो तो भक्त मात्र को ईश्वर बनाने में विश्वास करता यहां है यहां कोई संप्रदाय में उसकी जूठन नहीं है और ये भागवत की कथा ये सारे सब ग्रंथ ये गुरुकुल शिक्षा के पाठ्यक्रम है हमने सुंदर मनोरम अतीत को इतिहास को छात्रों को पढ़ने के लिए ही गुरुकुल शिक्षा में घटघटवासी आत्मा का स्वरूप बनाकर छात्रों को पढ़ाया है एक और ये विशुद्ध इतिहास है भगवान राम की कथा जो आज से लगभग बारह से चौदह लाख वर्ष के गंभीर अंतराल में कभी की घटना है आज की नहीं है उसी इतिहास को हमने हर व्यक्ति के जीवन में ढाल कर्म में पढ़ाया दस इंद्रियों को रखने वाला निग्रह करने वाला दशरथ तो दस इंद्रियों को दसमोह बनाने वाला दीघस दशानंद रावण है घटगटवासी आत्मा ही परम धन आत्मा अर्थात परमात्मा का लीला अवतार है रामलीला अवतार है बहुत सरल ढंग से छात्रों को वेद हृदय बनाने के लिए हमने और उनके चरित्र को परमेश्वर जैसा सुंदर और महान बनाने के लिए हमने कथाओं का प्रयोग किया था लोभ और के लिए नहीं आज आप मंदिर में लोग के लिए जाते हो भगवान ये काम करते ना आप भगवान को मानने आए हो या लोग को पूजने आए हो और ऐसे लोगों का फिर उद्रव नहीं होता है मंदिर में अपने को प्रभु को अर्पित करने हो न कि कोई नई माया बटोरने की लिप्सा ले किया हो इसकी बड़े भारी दंड होते हैं अरे वो तो कर रहा है वो मेरे जूठन को घटघटवासी आज भी आत्मस्वरूप होकर रत्न बदल रहा है मैंने कब कहा था कि उस भोजन को भी छोड़ने बदलना कहा था क्या तो जब वो गुण कहे कर रहा है जो चिता की राह से मुझे अन्न और अन्न से बुनत बालक का स्वरूप प्रदान कराया उसने अपनी हर सांस मुझे सजाया मेरे झूठे भोजन को शबरी का प्यार देता जो रथ में बदलता रहा क्या उससे मुझे कुछ मांगने की जरूरत है उससे मांगना उसका अपमान ही तो करना है जो भी मांगे देता है आप क्या साबित करना चाहते हैं कि नारायण है मुझे जरूरत है और आप देखने में लापरवाह हो गया तो भगवान को कलंक लगा रहे ना उनकी महिला घटा रहे हैं हम उनके रूप को माला कर रहे हैं स्थल में करना उनकी पूजाओं ऊपर तुम्हारा है ही तो आज भी आत्मा उनके तुम में बैठा इतिहास को अध्यात्म ढालकर हर छात्र को श्री कृष्ण और राम जैसा पवित्र चरित्र देना गुरुकुल शिक्षा का उद्देश्य रहा है और इसी के लिए हमने दिव्य शब्द ग्रंथों को गुरुकुल शिक्षा में इनको प्रकट भी किया और धारण भी किया श्री कृष्ण का ऐतिहासिक लीला का काल आज से कुछ वर्ष काम लगभग छ हजार वर्ष पूर्व है।, है ना पांच हजार नौ सौ से लेकर सात सौ से लेकर नौ सौ वर्ष के बीच में आका जाता है हम उसी इतिहास की कथा में हैं। अभी तक हमने जाना कि भगवान का विवाह हुआ रुकी मनी से और दूसरा विवाह हुआ सत्यभामा से क्यों हुआ कि पिछले रविवार की कथा में हम सबने विस्तार से जाना है कि किस प्रकार जाऊबती हो सत्यजीत ने जब गोद लिया तो जामबंद की बेटी जामबती का नया नाम जो पड़ा वही सत्य भ्रमा है सत्यजीत की बेटी होने के कारण जैसे पृथ्वी की पुत्री पृथा का नाम जब कुंती गोद लिया तो कुंती हो गया था अब आप कहो कि प्रथा अलग है और कुंती अलग है, है तो आप कह सकते हैं इतिहास को लीला ना बनाने वाले विज्ञता क्या नहीं कर सकती और इस प्रकार कृष्ण की दो ही विवाह में जो आठ विवाह की कथा आती है वो आध्यात्मिक लीला में अष्ट सिद्धियों को पत्नी के रूप में और योग को तो, योग को तो श्री राधा के रूप में दिखाया गया है सिद्ध सिद्धियों में ईश्वर से पाना चाहता है अधिकार बोध है और योग में, योगी अपने आप को प्रभु में मिटाना चाहता है यहां अपने को खोने की बात है तो दो रास्ते हैं जिसे गीता में भी श्रीमद् भगवत गीता ने भी हम सब पढ़ के आ रहे हैं कि हे अर्जुन अपरा और परा दो प्रकार की लूरी प्रकृति है जड़ और चेतन प्रकृति है सिद्धियों के अष्ट सिद्धियों के रास्ते ये जड़ प्रकृति है और योग चेतन प्रकृति है ये हम गीता में भी विस्तार से पढ़ के आ रहे हैं क्योंकि हम पूरी श्री में भगवदगीता पढ़ते हुए चले आ रहे हैं पाठ करते आ रहे हैं आपको याद होगा तो इस प्रकार यहां हम आज आपको एक सुंदर लीला कथा सुनाना चाहते हैं कि गुरुकुल में हम बच्चों को कैसे पढ़ाते थे नारद जी ना आए तो कोई कथा का आरंभ नहीं होता की कथा भी नारद से आरंभ होती है श्रीमद् भागवत महापुराण भी भागवत कथा भी नारद से ही आरंभ होता है और नारद नहीं आते हैं तो कोई घटना आगे नहीं बढ़ती है नारद का अर्थ तो वैसे यह है एक केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार नाचने वाला धूप घड़ी की जो परछाई होती थी पुराने जमाने में उन्हें हम संस्कृत में नारद कहते थे तो ये जीव जो आत्मा रूपो भूरी के चारों ओर आवागमन में सुख दुख ईर्षा विष लोग मोह भक्ति आसक्ति में जन्म दर जन्म जनंद नाच रहा है तो जीव भी नारद ही तो कहलाएगा तो हम सब नारद हैं लेकिन यहां नारद सूत बनते हैं प्रत्येक कथा में ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और हमने आपको पूर्ण की कथाओं में बताया कि आप सब जीव ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं क्योंकि मैथिली सृष्टि से केवल शरीर बनते हैं जीव नहीं जीव की उत्पत्ति ब्रह्मा से ही होती है और ये मानस है मनसा है मत भूलिए इस बात को क्योंकि अगर जीव की उत्पत्ति ही शरीर में होती तो फिर पुनर्जन की बात क्यों होती हा इस, इस एक प्रमाण से इसे स्पष्ट इस कर लीजिए तो आप सब नारण हैं आप सब मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा के जीव क्या आप शरीर से पहचाने जाते हैं तो शरीर का नाम होता है जीव का नहीं इसीलिए मरते ही कहते हैं फलाने की मट्टी जा रही है फलाना नहीं जबरती उठती है फलाना नहीं क्योंकि वो तो मट्टी हो नहीं सकता फलाने की मट्टी जा रही है जीव तो मानस पुत्र है ब्रह्मा का उसे तो आवाज़ आवागमन में भटकना पड़ता है तो हम सब मानस संतति हैं ब्रह्मा की यज्ञ के द्वारा ये शरीर बनते हैं यज्ञ के द्वारा भोजन रत्न बदलता है यज्ञ के द्वारा मट्टी से वनस्पतियां आती हैं लेकिन जीव ब्रह्मा की मानस संतति है स्पष्ट हुआ नहीं बोल तो नहीं दुर्भाग्य से संप्रदायों ने जो सनातन धर्म का मूल मौलिक स्वरूप है उस पर झूल डाल करके अपनी दुकानों को चलाना है। तो आप सबको भ्रमाना है। आप गर्व कहें कि आप ब्रह्मण के मानस संतान है और आप लज्जित हो आपके आदरण विचार व्यवहार कुछ भी अपने पिता समान नहीं है जरूर शर्मिंदा हूं लज्जित हो प्राश्चित करें जिससे धुल जाए गर्व करेंगे उसकी संतान है लज्जित हो तो उनके जैसे क्यों नहीं है मत भूलिएगा इस बात को हर सांस दोहराइएगा ऐसे और ये आप आपको धो ही पवित्र कर देगी कि ईश्वर के बेटे झूठ कपट फरेप करते दूसरों के लिए मन में बैल रखते दूसरों से ईर्षा और जलन करते इतने घटिया स्तर पर आप ब्रह्मा के मानव संतान होकर आप ऐसा करते हैं जरूर लज्जित हो गए प्राश्चित कीजिए कि ये बंदे का अब कभी नहीं करें गर्व कीजिए कि उसकी संतान है लज्जित होइए कि आप उसके जैसे क्यों नहीं है इसे हर सांस कीजिए जिससे ये जीवन धन्य हो जाए धन जाए पवित्र हो जाए और ये जीव तो फिर क्षीर सागर में अपनी जगह पाए तो कथा का आरंभ करते हैं, सूत्रों को खोना मत जो कथा में आते हैं फिर भी फिर दोहराओ सांस उसे तो धूल जाओगे मैं तो नहर फिर चढ़ जाएगी और सारा तप सारिया सत्संग बर्बाद हो जाएगा कोई शुभ फल नहीं होगा महाराष्ट्र जी क्षीर सागर से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने द्वारिका आ रहे थे हा कथा ले रहे और थोड़ी देर के लिए आप कल्पना में अपने को गुरुकुल का छात्र मान लें और तब कथा का आनंद ये नाटक के द्वारा होती है ओपन एयर थिएटर होते हैं हमारे गुरुकुल के किसी एक मट्टी के चबूतरे पर छात्र जो है वो लीला करते हैं बाकी सब देखते हैं और फिर सूत्रधार सूत्रों से उनके वैसे बताते हैं और साथ ही वेद की एक ऋचा सब बालक हृदय उन्म करते हैं और हर छात्र गुरुपुर में प्रतीक्षा करता है कि गुरुदेव अगला सूत्र कब पढ़ है एक सुंदर नाटक भी तो मिलेगा इसीलिए विद्या की देवी सरस्वती है सरस सरस है आज विद्या की देवी नीरस्वती है उसमें कोई रस नहीं है फिर भी अच्छी बात है कि अभी तक हम उन्हें सरस्वती ही कहते हैं नीरस्वती अभी नहीं कह रहे हैं। तो गुरु को शिक्षा कर सत्य कथा यूं शुरू होती है सूत्रधार कथा का आरंभ करते हैं ऋषि फिर ऋचा के द्वारा उसे स्पष्ट करेंगे कि नारद जी क्षीर सागर से आ रहे थे शीर सागर आप लोगों ने ना देखा हो तो अभी दिखा दे बाहर निकल के आसमान देखिएगा जो दूध दिया है उसे क्या कहोगे क्षीर सागर कहीं अरब सागर हिंद महासागर में नहीं बूझे ना ऐसा ही एक क्षीर सागर हम सब में समाया हुआ है जिसे मेडिकल साइंस में हम ग्रे मैटर कहते हैं जो दिमाग में सफेद रंग का जो पानी होता है आकाश के जैसा दोनों की उपमा एक ही है नाम एक ही नारायण जी क्षीर सागर से होकर जा रहे थे नारायण का जाप करते अचानक उनकी निगाह एक फूल पर पड़ी जो क्षीर सागर में तैर रहा था नाराज जी पहचानते थे उसे उन्होंने तुरंत उठा लिया उसको सोचने लगे ये तो बड़ा शुभ शकुन है जाते ही श्री कृष्ण को भेंट करूंगा उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना नारा नारद जी वो तो मन से भी तीव्र गति से चलते हैं भगवान के दरबार में प्रकट हो गए द्वारिका में उस समय द्वारिकाधीश अपनी सभा में बैठे थे और उनकी दोनों पत्नियां रुक्मिणी जी और सत्य जी दोनों उनके पास बैठी हुई थी नार जी प्रकट हो गए भगवान नोटकर उनका गोविंद ने उनका अभिवादन किया स्वागत किया और कहा कि देव ऋषि कैसे पधारे हैं हमारे अहोभाग्य आपके पुण्य दर्शन हुए तो कहने लगे गोविंद मैं आप के दर्शन करने आ रहा था मैं नहीं माना तड़प आप ही में बनी रहती है इसलिए आपके दर्शन करने आ रहा था और मानवनीय मुझे ये पारिजात का फूल मिल गया है और एक फूल उन्होंने उनके सामने भेंट कर दिया करने लगे गोविंद इस फूल की विशेषता क्या है कि जो देवी इसे अपनी जूड़े से लगा लेती है उसका सौंदर्य सहस्त्र गुणा अधिक हो जाता है भगवान ने कहा देखो नारद ने फंसाया मुझे फूल एक लाया है और पत्नियां हैं, झगड़ा शुरू। शुभ है हाँ? हाँ? जब एक ही धर्म के नाना संप्रदाय होंगे तो झगड़ा कितना शुरू? झगड़े ही झगड़े होंगे ना भगवान के हाथ में दिया कहा जो नारी इसे जुड़े से लगा देती है उसका सौंदर्य सहस्त्र गुना अधिक हो जाता है नारी और सौंदर्य दोनों एक दूसरे के पर्याय वाची या पूरक जो भी कहो रुक्मणी जी ने फूल लेकर के अपने जोड़े से लगा लिया का सौंदर्य तो एकदम खिल गया सत्य भ्रामा को सुनाया नहीं उसको लगा कि मेरा भारी अपमान हो गया और वो उठकर पोत भवन को चलते कहने लगे नारद जी आज आपने माने मन गो जिन्होंने कहा कि नारद जी आप तो अपना खेल खेल ही गए अब झेलना तो अपनी को पड़ेगा और आपके घर में भी ऐसे आते हैं जो खेल खेल जाते हैं फिर झेला आप करो और आप भी लोगों के घर में खेल खेल आते हैं झेला वो करें मानस संतिक का धर्म है इस कथा में पूछना है अपने से तो क्या उचित है क्या जो हम करते हैं सही है भगवान में रहने के लिए को भगवान में चलते नारायण भी पीछे पीछे सब लोग विसर्जित होगी सत्य रामा से कहा कि तुम दुखी मत हो यह देवेंद्र के दर के पास है ये पेड़ धरती की ही दरोवड़ है मैं तुझे दो फूल मंगा देता हूं एक की जगह बोली नहीं आपने मेरा भारी अपमान किया है रखा जब किसी सुखा जाए उस समय तो निकल गया आपने सबके सामने सिद्ध किया कि मैं एक जंगली की बेटी हूं रुक्मिणी जी का सम्मान मुझसे अधिक है मैं तो भूलित हूँ अभी हम कथा सुन के आ रहे कि रुक्मणी ने ही कृष्ण को विवश किया था कि वो विवाह करे कितनी जल्दी हम दूसरों का किया भूल जाते हैं और अपना ही अपना गाया करते हैं सोच विचार करो कि महूद एक सामाजिक प्राणी है अब कैसे कह सकते हो कि आप पर दूसरों के ऑब्लिगेशंस नहीं लेकिन वो याद नहीं मेरे किए मुझको याद है और ये महापाप है जिसने इसका प्रायश्चित नहीं किया है उसे तो बहुत भोगना पड़ेगा इसकी तो सारी भक्ति नष्ट हो जाएगी जो दूसरे के किए को अपने किए से ऊपर मानता है वही भक्ति की राह पा सकता है किधन्य क्रित कितारियों को राह नहीं मिलती सदा याद रखना इस बात उन्होंने कहा कि मैं दो फूल मंगा देता हूं बोले नहीं मेरा तो रुपान हो ही गया मेरे को तो जीने का कोई प्रयोजन नहीं नारायण ने भो समझाया तो वो इस शर्त पे माने कि मैं दो फूल ले लूंगी मुझे तो पूरा पेड़ ला दो तो। और मैं रोज एक फूल रुक्मिणी जी को दूंगी दीदी को दूंगी क्या बात है आप लोग भी तो ऐसे ही करते हैं ना मेरी कहानी है लीलाओं में मुझे दिखाया जा रहा है और उसके साथ ही जीवन का अमृत छात्र पढ़ेंगे गुरुपुर में वो शिक्षा है जिससे खाली डिग्री मिले और उसके बाद शिक्षा चूल्हे में जाए डिग्री से नौकरी मिले और डिग्री से भी क्या मतलब नौकरी से घर द्वार चले ये शिक्षा नहीं अभिशाप है ये शिक्षा वो जो मुझे एक जीवंत देवत्व का रूप प्रदान करे जो हर क्षण मेरे साथ रहे मुझे स्वरूप दे रूप दे निष्ठा दे राह दे वो शिक्षा होती है ये शिक्षा नहीं है जो यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेजों में तुम पढ़ के आ रहे हो ये तो अभिशाप है कलंक है ये मानवता के नाम पर मनुष्य को पिशाश बनाते हैं मैं और मेरों की संकीर्ण जिंदगी सिखाते हैं उनकी सार्वभौम सर्वव्यापक रूप को संक्षिप्त करके उन्हें संकीर्णतम स्तर पर उतार देते हैं आप उसे शिक्षा कहोगे ये तो कईंक है मानवता के नाम पर आजादी के बाद भी गुरु को शिक्षा नहीं मिल उठा नहीं जाए इतना संकीर्ण जिंदगी पशु की नहीं है पिशाच की भी नहीं है जो क्षमा करें आज धरती के मनुष्य की है शिक्षा है तो कहा ठीक है नारद से कहा नारद जी ये समस्या आप ही की लाई हुई है इसका निदान भी आप करें आप जाए और देवेंद्र से कहें कि वो पेड़ हमको दे दे और कुछ दिनों में हम उसे लौटा देंगे ये वही रहेगा नारद जी तो बड़े प्रसन्न हो गए अनएम्प्लॉयडमेंट में थे अब एम्प्लॉयमेंट मिली हम हमें नौका हाँ जॉब पे आ गए बोले हां गोविंद अभी जाता हूं नारायण और नारद जी इंद्र के दरबार में प्रकट हो गए देवेंद्र ने, ने उनका अवभिगत किया सभी ऋषियों ने उनका अभिवादन किया और उसके बाद पूजा अर् के बाद पूछा कि देवेंद्र कैसे पढ़ा कहा क्या बताऊ मैं स्वयं लज्जित हूं देवराज क्षीर सागर में मुझे एक पुष्प मिल गया था और मैं गोविंद के दर्शन करने से जा रहा था तो वो एक पुष्प होने के कारण उनकी पत्नियों ने थोड़ा सा विरोधाभास आ गया है तो गोविंद ने कहा है कि वो पेड़ मुझे दे दो और मैं कुछ दिन में लौटा दूंगा रहेगा वो तुम्हारे ही पास तो ने कहा मारा जी इसमें संकोच की क्या बात है वे स्वयं महाविष्णु हैं गोवर्धन पर्वत धारण करके मेरा मान वर्दन करके उन्होंने मुझे दिखा दिया खीर सागर मंथन के समय इस वृक्ष को उन्होंने ही मुझे दिया था कि पृथ्वी के धरोहर के रूप में रहेगा यह पारी जात क्षीर सागर मंथन से ही प्रकट हुआ था और क्या तो स्वयं महाविष्णु ने मुझे पृथ्वी लोग के मृत्यु की धरोहर के रूप में सौंपा था जिसमें कोई संच की बातें नहीं है दूध को भेज के पेड़ मंगवा देता हूं रानी शशि के उद्यान में लगा हुआ है आप ले जाए इसे देखा गुरु ये तो सेहत में इतनी दे रहे कुछ बात तो बनी हुई कहीं लगे देवेंद्र उन्होंने अन्य जल त्याग कर रखा है जरा जल्दी की बात है यदि आप कहें तो मैं ही जाकर पेड़ ले लू नारद जी महारानी शशि के पास पहुंचे तो कहने लगे महारानी मुझे पेड़ दे दो तो मुझे बहुत जल्दी है और मैं क्या बताऊ सत्यभामा ने खाना पीना छोड़ रखा है और जैसा प्यार कृष्ण सत्यभामा को करते हैं फिर कोई अपनी पत्नी को नहीं करता लगाई आग और मैंने सुना है आप लोग भी बहुत माहिर हैं इसमें <laughs> हाँ आपको नहीं करता है और यदि आप बुरा ना मानो तो मैं कह सकता हूं कि देवी नहीं करते देने कहा है कि मैं आपको उद्यान से आपके सबसे प्यारे पेड़ को लेके कृष्ण के वहां चला जाऊं आप पेड़ दे दो जन्म भूमि सहज में कहते मिल भी जाता पतिव्रता शशि की आजा की वेलना कदापि नहीं करती लेकिन जब नारद ने गुंडिया गुहा गुहा की बात करी या? शायद हमारे ही नाटक कर रहे थे नारद जी है ना दोनों तो ने कहा नारद जी पेड़ नहीं मिलेगा म नहीं दूंगी आप देवेंद्र को भेज दें कि वो आगे पेड़ ले मुदित मन से लौट पड़े हाँ काम हो गया तो आपको कितना अच्छा लगता है ना हाँ कि तीली दिखाई है बाबा न लाएगा हाँ? ना ना लौट पड़े कहने लगी दीदी तुम्हारी पति पत्नी ने तुम्हारी आज्ञा का अनादर कर दिया है पेड़ देने से मना कर दिया है और कहा है केव तुम मैं हिम्मत हो जा तो पेड़ लिया। क्या बात है हैं आप ही के बाद देवेंद्र गए तो आगे से वो तो पहले ही तैयार बैठी थी उनका दीरेन्द्र आप पेड़ अवश्य ले जाए परंतु तो मुझे आत्मदाह का अधिकार देते जाए मैंने तप के द्वारा आपको पाया और आपको पाकर के भी मैं आपके प्रेम की अधिकारण नहीं बन पाई क्योंकि जैसा प्रेम कृष्ण सत्यभामा को करते हैं अब मुझे नहीं करते लोक अधिपति देवेंद्र की पत्नी के उद्यान से उसका प्राणों से भी प्यारा पेड़ चला जाए क्योंकि तो उसका वो अपनी पत्नी को कुछ समझते नहीं आप ले जाओ अब तो इंद्र ही सद आ गए कि यह क्या बात है बहुत समझाया कि देखो सृष्टा से वहर मोल ले रही हो कहा ठीक है मैं पेड़ दे दूंगी मैं रक्षा कर लूंगी आप कुछ मत करना देवेंद्र लौट आए अगर लौट के आए तो ये तो नहीं कह सकते कि भाई मैं पेड़ नहीं दे सकता क्योंकि शची देती नहीं है मूछ नीची नहीं हो है आपकी है ना तो कह नहीं रहे नाराज जी मैं मार विषय ही लौट आया मुझे नजर की रानी सुसु ने जो किया वो उचित है ये वृक्ष को तो देव लोग को घर है ये मृत्यु लोग पृथ्वी पर जा नहीं सकती सब ऋषियों ने समझाया कि देवेंद्र क्या कर रहे हो नहीं माने अब वो बेचारी कैसे कहे कि पेड़ मेरी जेब में रखा जो मैं दे दू वहां से मैं ला सकता पक्की बात है को लौटा दिया बैरम सब भयभीत हो गए कि अब तो कुछ होने वाला है इन्होंने जाके कहा वो भी दोनों देवी ने मना कर दिया कहा पेड़ नहीं मिल सकता है फूल भी नहीं मिल सकता अच्छा बोले नाराज आप फिर जाइए उसे कहिए कि मैं युद्ध करके छीन के ले जाऊंगा तुम्हारा अपमान सम्मान रहे हो मेरा भी काम हो जाए पेड़ दे दो और मैंने कहा तो है कि कुछ दिन में सत्य को मनाकर कर घूमने लौटा तू इन्होंने जाके कहा युद्ध करके ले लेने देते क्यों नहीं टाउन सको आके ले जाते मानसंग्राम छिड़ गया बीच में रिचा ले लेने की छुट जाएगी आपकी कथा लंबी है कहा स्व आज की रिचा लेते हैं स्व अग्नियो ही च देववासो दना मनाम देखो इस ऋचा ने क्या कह रहे हैं इससे पहले भी कहा था पिछले रविवार को उत्पन्न आए थे प्रिय गुण वस्तु कि हमारा आत्मा ही हमारा सर्व प्रिय हो हमारा सर्वस्व हो निष्पति होता जो संपूर्ण सचराचर को यज्ञों के द्वारा उत्पन्न करने वाला है मंद्र हो जो मद ज्योतियों को आकाश को ज्योतिर्या बनाने वाला है जो नेत्रों को ज्योति देने वाला है हम उन्हीं का वर्ण करें विषया शक्तियों का भेद जगत का नहीं झूठ कपट का, का नहीं तो कहा प्रिय मो अस्तु विश्वपतिन होता मंद्रो वरिण प्रिया स्वयं वो कि उस अति से प्रिय को जो संपूर्ण सचराचर का स्वामी है और वही स्वामी जो प्रिया है स्व अग्नवय और वही जो स्व अग्नय आत्म आत्मा की अग्नि होकर आत्मा रूपी यज्ञ बन के आत्मा अग्न अग्नि आत्म यज्ञ बन करके हमने प्रिय कर रहा है सांस धड़कन क्षण सब कुछ दे रहा है आज उसी आत्मा के साथ हम जुड़े उसमें व्याप्त हो शरीर तो घर है ब्रह्म आत्मा है और उस ब्रह्म की संतति जीव है तो आज हमारा उन्नी मिलन हो उस अतिशय प्रिय को हम प्राप्त हो आओ भटकाव का परित्याग करें जगत को निमित जाने और निमित धर्म को धारण करते हुए स्वधर्म अर्थात आत्म धर्म में स्वयं को बिठाते चले और आज के विचार क्या कर रहे स्व अग्नयोग ही वार्यम अपने हर क्षण को जीवन के हर पल को हर सांस धड़कन को मन की हर विचार को स्व अग्नयोग में ही वाराण अर्थात वारी करें, न्यूछावर करें अर्पित करें न कि चिंता में लोग और मोर सकती में जो ऐसा करते हैं वे महापापी है प्रभु की दीक्षणों का अनादर करते हैं तो कहा स्व अग्नै ही वाराण देवास हो और उस दे आदमों में अस स्थित हो वास करें अटल हो जाए उससे कभी बाहर ना आए स्व अग्नय ही वार्य आत्मज्वालाओं को ही हम सदा न्योछावर अर्पित होते रहें ना, ये कहते ना मैं वारी जाऊं या बलिहारी ये इसी वार्यम से बना है मूल शब्द यही है है ना वैदिक काल का तो स्व अग्नयम देवास हो देव अस कि उस देव अर्थात आत्मा में ही सदा स्थापित अटल रही उसी से जुड़े रही और उसी के क्षीर सागर में ना बताया था ना दो क्षीर सागर एक तो वो है जहां से वो पारिजात लाए हैं और एक और भी है वहां से भी पारिजात कैसे लाते हैं वो बताएंगे यज्ञ के द्वारा तो कहा स्व अग्नि दही च न और उसी में हम अपने आप को हम सब ना माने हम सब लोग दगीरे उस क्षीर सागर में अपने आप को अर्पित करते रहे तथा स्व अग्ने आत्म अग्नियों के मंगल में अहो सदा डूबे रहे मनाम अहे अहे का अहो हो जाएगा क्या हो स्व अग्नय आत्मज्वालाओं में, में ब्रह्म अग्नियों में मनाम अहे हम उसमें सदा वास करते रहे ये आज की रिचा है फिर समय आगे इसका विस्तार करेंगे अभी कथा में गैर्य तो और श्रीकृष्ण ने भयंकर युद्ध शुरू हो गया देवलोक के राजा होने से देवराज इंद्र सभी जीवधारियों के ग्रहों के रक्षक माने गए तो एक रक्षक है और दूसरे महाविष्णु का अवतार है तो सृष्टा है तो सृष्टा ने और रक्षक ने भयंकर युद्ध छिड़ गया कौन सारे ऋषि तपस्वी सब समझाए कि वो ये आप क्या कर बैठे आप सृष्टा होकर संभारक का पद ले बैठे और कहें कि नहीं हो तू रक्षक से भक्षक कैसे हो गया लेकिन दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए वो दोनों लड़े जाए तब सारे ऋषियों ने देख रहे हैं ये सब ऋषि है और ऐसे ही सारे ऋषियों में आपस में सभा की क्षीर सागर में कृष्ण मेन्द्र को संबोधित किया संदर्भित किया संदेश दिया कि कृष्ण कृष्णवेंद्र प्रत युद्ध को विराम देकर हमारी सभाएं प्रगट भी जाओ अन्य हम तुम्हें तो अनंत प्रा तक अभिश्द करेंगे ऋषि के साप से देवता भी डरते हैं आदमी भी डरते हैं। वो साप प्रफ है शाख प्रूफ है शाक प्रूफ है हाँ ना सत्संग का भी ऐसा नहीं दिखती हाँ, हाँ। बिल्कुल कतई बुलेट प्रूफ है सुनते हैं उजाड़ के चले हैं तो उसी समय पर दोनों प्रगट होगी ऋषि सभा में भगवान वासुदेव के साथ देवगुरु बृहस्पति उनके सहयोगी के रूप में उनके साथ थे तो आचार्य शुभ ने शुक्राचार्य ने दैत्याचार्य ने देखा कि यही मौका है इसके बदला लेने का दातुल मार के आंख निकाली थी पिछले रविवार को आज बदला लेंगे तो इंद्र के साथ हो गया हा, हां दैत्या सुर असुर आज सुर नायक के साथ हो पहली बार एक, एक बार सिर्फ एक साथ जुड़े हैं का मैं तुम्हारा साथ दूंगा सारे वीरता तो छोड़ देते ना हो ना तुम्हारे साथ हो गए दोनों विषयों की सभी में प्रकट हुए अब यहां कथा थोड़ी करवट लेगी तो आपको गुरु कुल शिक्षा के रहस्य समझ में दोनों प्रकट शिष इंद्र ने कहा कि कृष्ण रंश तुम दोनों ने असमय एक युद्ध का आरंभ करके बहुत से ग्रहों नक्षत्रों का विनाश कर दिया है ये तुम दोनों की शोभा नहीं थी एक वृक्ष को लेकर तुम दोनों ने झगड़ा किया है हम सभी ऋषि निर्णय पर पहुंचे हैं कि इस अंतहीन युद्ध को तुम नहीं बोर्ड दो अब ये युद्ध दिव्यास्त्रों पशुपकास्थों और बृास्त्रों से के किदारा नहीं होगा यह युद्ध होगा धरती पर जाकर प्रत्येक मनुष्य के शरीर के भीतर युद्ध होगा तो जो जीते पहले जात उसका मेरी कथा ध्यान से सुनो पुराने को समझ में जैसा आया उन्होंने आगे वैसी कथा जोर जोड़कर जो लगा दी है ये युद्ध होगा प्रत्येक मनुष्य के शरीर में से नहीं तुम दोनों को मुख्य देव वास करना होगा और तुम दोनों तो युद्ध करोगे जो जीते हरी जात उसका हम घोषणा करेंगे चलो अब युद्ध के लिए सन्नत हो जाओ तो शुक्राचार्य ने कहा इंद्र से इंद्र अद्भुत में अपना मांग रखो कहो तो कि तो उस युद्ध में कृष्ण ने पहल की है तू तो युद्ध की पहली नाम पहले अधिकार बोले होंगे इंद्रकड़े होंगे उनका कहा विषय नहीं सुने आपने मुझको और कृष्ण को समान रूप से अपराधी घोषित किया है समर्थ को दोष लगाने से हर कोई डरता है लेकिन आप यह ना भूलें कि युद्ध मुझ पर थोपा गया था स्वीकारता हूं मनुष्य के इस युद्ध की पहली मां पहले अधिकार पहले प्रतीक पहले साक्ष मेरे होंगे और ऋषि कहा था कि मनुष्य की बुद्धि पर ना कृष्ण अधिकार में लेंगे और न ही इंद्र अधिकार करेंगे क्योंकि तो बुद्धि जो है वो युद्ध भ्रमण है बेटल फील्ड है इसी प्रति युद्ध ना है संग्राम का मूल होगी यही कुरुक्षेत्र होगी हा महाभारत में भी सारे पात्र आदि में थे ना पूरा महाभारत आप सुन के रहे हैं मुझसे आपको आप की कहानी हर पात्र आप क्या यहां भी नहीं हमें और बेशक ये पौराणिकों के अथवा संप्रदायों के स्तर के ऊपर की कथाएं थी और शायद इसमें उनका कोई लाभ भी नहीं होना था इसलिए उन बदलना स्वाभाविक था कहना कि अब मेरी नहीं सुने मनुष्य की दसों गो पर मेरा नियंत्रण होगा पहले इंद्रिया जो संस्कृत में गो कहते थे वैदिक काल में गो माने इंद्रिया आज भी उसका प्यायवाजी है मनुष्य की दसों गो पर मेरा अधिकार होगा और गोचर अर्थात इंद्र है वो मेरे मैं पर इंद्र कहलावेगा उसे आज भी हम इंद्र कहते हैं गोचर भी कहते हैं इंद्र भी कहते हैं दोनों धर्म ही मेरा धर्म होगा तो क्योंकि शुक्राचार्य मेरे साथ है आचार्य शुक्र ही मेरे गुरु के गुरु होंगे इंद्रियों के द्वारा ही वे गुरु को और मंत्र को ग्रहण करेंगे चंद्रमा मेरा प्रतीक ग्रह होगा और सात बारों में एक बार मेरा होगा जब मेरी ईश्वर तुल्य पूजा होगी लेकिन ईश्वर से तो भेय है और सात बारों में एक बार शुक्राचार्य का होगा उनके आचार्य शुक्र का स्थान लगेगा होगा और इस प्रकार युद्ध युद्ध होने होगी और युदा कृष्ण से प्रतीक शरीर में युद्ध होगा जो जीते प्राणिजात उसका मुझे स्वीकार है अब तो खलबली मच गई क्योंकि दसवीं इंद्रियों में, में पूरा शरीर आ गया और काम पर गर्व पर प्रजनन पर शुक्राचार्य का विकार हो गया है तो अब कृष्ण शरीर के भीतर कौन सा स्थान पाएंगे और कैसे लड़ेंगे युद्ध हाँ ऐसे तो पहली मांग नहीं इंद्र ने शुक्राचार्य के साथ मिलकर अनर्थ कर डाला सब सोच रहे हैं कि यह अन्याय ऋषि नहीं स्वीकारेंगे कृष्ण भी नहीं मानेंगे और आधे आगे बटेंगे तो नहीं आखिर आप लोग भी तो घर में बंटवारा करते ही हो नहीं बटते क्या रोज बटते हो या सुबह उठे ध्यान से सुनो तेरी कथा ये कथाएं बहुत गंभीर हैं इन साधारण कथाओं की तरह मत लीजिएगा यह बिल्कुल शिक्षा की के पाठ्यक्रम हैं कि वेद की गंभीर रहस्यों को सरल सरस करके छात्रों तक रहना और एक बार विझा पढ़ाई और उन्हें आत्मास्त हो गई और खाली पढ़ के लादे नहीं है पशुओं की तरह उसकी रक्त में सांसों में धड़कने में आचरण में विचार में ज गई सदा के लिए उसे अब कोई भी पाप विचलित नहीं कर पाएगा यह विशेषता है इसमें वह सुबे ढूंढ कहा नहीं दिया देखो कहा नहीं दिया आज से ये दसों में दो इंद्रियों हैं उनके द्वारा ग्रह ही नहीं होगा और आज अगर विद्रो आपके सामने आ जाए तो आप उसके साथ भी कुछ नहीं मेरा नाटक लीला करना चाहोगे क्योंकि अपनी अंद्रिया है ये गुण नहीं है कि उसे पहचान किसी अच्छे काम में भी आप भंगर डालना चाहोगे क्योंकि अब आपके निर्णय मेरे गुण नहीं है मैं ये धर्म जानते हैं हैं। मैं ये ईश्वर जानते मेरी सत्य जानते निर्णय निष्ठा पाती है बैठकने की आतुकता आप सदैह हैं दरवाजे तक हमें बहुत से पहुंच भी चुके हैं एक झटके ही सांस रुक जाती है और फिर भी हमें याद नहीं होगा हम सुबह ना ही जाते तो क्या कहना है? आज से बसों वो उंगलियाँ होंगी जो कभी नहीं रही अच्छाई में भरती में सत्य में कुख हो करती अभी विषय निर्त लौट जाएंगे मुझे स्वीकार है गौचल मन जो है वो इंद्र, इंद्र तो के निर्माण कर इंद्र के जालेगा यह विषय राचना को भी न सकती भेद भी नजिएगा अब इसमें मन रोकर मेरी भक्ति न दिख पाएगी मुझे यह भी स्वीकार है और क्या रास्ता है कौन सा सपना है जो तुम्हारे जीवन में उतर पाया है हम सब अपने आप से बुराई सुंदर में भौतिका में भटकने में जो रस आता है उसके रूप में आता है क्या मूर्ति में आता है क्या दिया सात बारों में एक बार इंद्रवार होगा जिसे आज हम सोमवार कहते हैं मुझे स्वीकार है और एक बार आचार्य शुक्र होगा उसे आप शुक्रवार ही कहते हैं यह भी मुझे स्वीकार है प्रजन पर पर आचार्य शुक्रवार का अधिकार होगा नहीं दिया। चंद्रमा को ही भगवान मानकर उसके भक्ति धर्म होगा अपने से अलग ही भगवान बनूंगा, दीदी मुझे महदूर है अब ऋषि है मेरे अधिकार मेरे प्रतीक और होगा और मतबी नामकर श्री कृष्ण कहलावेगी उसे बाहर से नाच के मत लि जाओ वो भीतर बैठा है घुल मिल जाओ होंगे और मेरे प्रत्यु अतिय ज्ञान दिव्य चक्षु में ब्रह्मरंद्र में जाकर के ही इनसे मंत्रित और दीक्षित होंगे इंद्रियों के द्वारा मेरा कोई भी मंत्र ग्राय नहीं होगा उसे अंतर में ही जाके सत्य सिद्ध करना होगा बात को। सारे मोक्ष की सर्टिफिकेट ले आये गुरुमुख आये हो ध्यान से सुनो मेरे भ्रत आत्मस्थ समाधि होकर के ही देव गुरु से मंत्र पाएंगे इसीलिए जब भी हम मंत्र देते हम कहते हैं हम निमित्त हैं मूल रूप से तुम्हारे भीतर से आएगा देव गुरु बृहस्पति आएंगे हम सब उनके प्रतीक बनते हैं निमित्त बनते हैं जैसे रामलीला के मंच पे लड़का श्री राम बनता है लेकिन गुरु वही है और वही रहेंगे सुर विचारधारा में आचार्य हमारे भगवान देव रहेंगे वेद भी थे ये गुरु धर्म है यह आचार्य धर्म है जो भी आचार्य होगा वो उनका प्रतीक होगा और ई के निमित्त होकर वो गुरु का निर्वाह तो करेगा लेकिन गुरु यही रहेंगे ये सनातन धर्म की मूल धारा परिपाटी है सात सातवारों में एक बार मेरा होगा सूर्यवार जिसे रविवार आप कहते हैं ये मेरा प्रतीक बार होगा आज का दिन ये कृष्णवार है और सात सातवारों में एक बार दिन गुरु बृहस्पति का होगा वो बृहस्पति बृहस्पतिवार है एक बात का ध्यान दें कि युद्ध मिले ही होगा मर्यादाएं खंडित नहीं होगी इंद्र से पहले मेरी पूजा होगी तो मंडे से पहले संडे रहेगा और शुक्र से पहले देव गुरु बृहस्पति पूजे जाएंगे पद की गरिमा का सम्मान यथा रखा जाएगा तो गुरुवार शुक्रवार से पहले यदि आप ग्रहों का क्रम देखें आकाश में तो ऐसा कोई क्रम है ही नहीं वह यदि हम जैसे ग्रह हैं आकाश में जो परिक्रमा कर रहे हैं उस हिसाब से यदि हम बारों का निर्णय करें तो सबसे पहले सोमवार आएगा फिर मंगल फिर मंगल के बाद बृहस्पति बृहस्पतिवार आएगा और फिर शुक्रवार आएगा और तब शनिवार और तब बुधवार और तब रविवार आएगा इस सीक्वेंस को जो प्रकृति में है वो सारे विश्व में किसी ने नहीं माना पारीजात कथा का, का सीक्वेंस ही जो कृष्ण ने बनाया वही आज भी सारी दुनिया में चलता है उनका प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मेरा इंद्र से होगा बुद्धि युद्ध भूमि होगी मुझे स्वीकार है इंद्र के खड़े हो बोले कृष्ण अपना पूरा स्वरूप लेके धरती पे नहीं जाएंगे तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा अभी से हार मान दो अरे जब वो नहीं होगी इंद्रियां हो रही आज परमेश्वर भी ऊपर जाए तो कौन मानेगा उसे सब उसे बहुतियां समझ नहीं तो इसमें ये तो नहीं है इसमें वो तो नहीं है ने कहा तथा स्तु तो।, तो जिस प्रकार एक सूर्य से सहस्त्र किरणें प्रकट होती हैं जिस प्रकार एक सूर्य से सहस्त्र किरणें प्रकट होती हैं उसी प्रकार श्री कृष्ण और असंख्य सूक्ष्म ज्योति कणों में बदलते हम सब में समाते चले गए एक बना मन इंद्र और एक बना आत्मा कृष्ण अब बुद्धि हो गई बैटरी फील्ड अंतर्द्वंद मन कहता है कहती है विषय में भटक आत्मा कहती है सत्यनिष्ठ पूजा ये युद्ध आज भी जारी है तुम्हें कृष्ण पाना है यह इंद्र निर्णय बुद्धि को करना है बुद्धि का नियंत्रण न आत्मा देगी न मन लेगा मेरे को करना है और थोड़े सी दिन होते हैं जिंदगी के फिर श्या अंधेरी मौत की रातें होती हैं, जहां रात को रात नहीं देता सब कुछ लुट चुका होता है उस बया भाव में जाके सुधरेंगे हम मैं उससे पहले सुधरे गया हमें सोचना है ये झूठ कपट परेब ये लोभ मुंह आशक्ति ये भेदभाव ये ईर्ष्या जलन देश मुझे कहा ले जा रहे हैं मुझे स्वयं से पूछना है एक मन है एक आत्मा है आत्मा कृष्ण है मन इंद्र है दोनों